तद रघुनाथनामत स्वातस्तमा शात भाषाबद्धमीदुसदास मानस ण्यम तो पापरं सदा शिवक विज्ञान भद या मोहमलापहम सुबिम प्रेमा शुभम श्रीमद रामचरतमसद भक्तवगा ंग घोर किदय नो मानवा श्रीरामचंद्र की हनुमान की जय खु शन की जय यह सुख उमा संभदा ये भगवान शंकर जी का पार्वती जी का संवाद सुख संपादन समन विषादा ये कथा क्या है शंकर पार्वती जी का संवाद है भगवान श्री राम जी कथा है ये सुख संपादन समन विषादा बस संक्षेप में बात यह है कि समस्त विषादों को दुखों को दूर करने वाली और सुख संपादन करने वाली सुख को प्राप्त कराने वाली दुखों से छुटकारा हर कोई व्यक्ति दुखों से छुटकारा चाहता सुख चाहता है उसी के लिए ये साधन है संसारी व्यक्तियों को महिमुखी व्यक्ति के बुद्धियों में ये बात समाती नहीं बार बार कहनी पड़ती है ये जल्दी बात समझ में नहीं आती लोगों को लगता है सुख संपादन तो एक मात्र धन से होता है, कहीं पैसा मिले तो सुख संपादन हो जाए और दुख का दुख भी विषाद बैठ जाए सब इस कथा से क्या मतलब जिसके चित्र में इस प्रकार से चढ़ा हुआ है बस कथा की तरफ नहीं देता सब लोगों ने देख करके करके देख लिया कि धन जो है वो हो जीवन की एक साधारण आवश्यकता भली हो लेकिन वो न दुखों को दूर कर सकती है न सुख दे सकती है ये दोनों साधन संपन्न उसमें साधन कोई नहीं लेकिन व्यक्ति का चित्र उसी देखा तो ही जाता देखा तो ही जाता बिना पैसा तो काम नहीं चलता बिना पैसे नहीं उसी में इतना ज्यादा उसके वो है कि उसी में अटका रहे इसलिए अंत में फिर कहते हैं कि देखो लोगी को जिम्मेदार, व्यक्ति को जैसे कि पैसे ही पैसा पैसे ही पैसा सुचता रहता है बस तो उसी में सुख है उसी में सुख ऐसा लगता रहता है ये बुद्धि से जब मिटे धीरे धीरे घटे ये और फिर दूर हो ये लगे कि भगवान की कथा जो सारा सुख इसी में है सब दुखों की निवृत्ति इसी में है ये समझ में आ गए तो कहते हैं भगवान की कथा बार बार अगर आदरपूर्वक भाव से सुनते रहे सुनते रहे तो ये सब समझ में आ जाए इसकी महिमा क्या है भक्ति की महिमा क्या है ज्ञान की महिमा क्या है ये सब समझ में आ जाए और उसके कारण दुख दूर कैसे होते हैं दुख दूर भी हो जाए जैसे आनंद सुख प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त भी हो जाए तो भव भंजन गंजन संदेहा यदि भव भंजन है ये कथा जो है भाव का भंजन करने वाली कि माने ये जो जन्म का चक्र है ये अपना संसार सागर है इससे दूर करने वाली इसको समाप्त करने वाली है गंजन संदेहा संदेहों का गंजन करने वाली विनाश करने वाली संदेह दूर हो जाते हैं मैंने ज्ञान भी प्रदान करने वाली है मैंने भक्ति जो है वो ज्ञान से परिपुष्ट होती है तो ज्ञान भी उत्पन्न होता रहता है जनरंजन और ये भक्तों को सुख देने वाली है सज्जन प्रिय सज्जन लोगों की कथा प्रिय है देखो सज्जनों की कथा प्रिय है भक्तों को आनंद देने वाली है किसी को प्रिय लगती है किसी को आनंद देती है कोई लोगों को संदेह है तो कथा सुनते सुनते संदे उनके संदेहों की निवृत्ति करती है कथा राम कथा सुंदर करता रही और संशय उड़ा होना जैसे गुवा बैठाओ ताली बजा दो दूर जाए ऐसे संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली एक कथा ऐसे करके कथा सुनो सारे संदेह दूर होते संदेह भी पक्षियों को उड़ा देने वाले तो ऐसी कहते हैं कि ये भवभंजन गंजन संदेहा राम उपासक जे जग माही। कहते जो लोग भगवान की उपासना करने वाले हैं यही संप्रिय कछ ना ही उनको तो इसके समान कुछ प्रिय है ही नहीं तो राम उपासक उपासना का तो आधार ही कथा है इस कथा में उपासना के जितने तत्व है तो इस कथा में सब आ जाते हैं उपासना तो में नाम दिया है वो बीस में आ जाता है उपासना तो में भगवान का ध्यान है वो बीस में आ जाता है उपासना तो भगवान की पूजा है वो बीस में आ जाती है उपासना तो के जितने जितने आठ हैं जितने किसम हैं वो सब इस कथा में कथा के द्वारा सब पूरे हो जाते हैं इसलिए ये राम कथा सुनना कहना भी उपासना ही है और संपूर्ण उपासना है नहीं उपासना के कई अंग एक अंग कर चले तब अंग, अंग करके उपासना चलेगी एक के बाद एक लेकिन ये कथा राम कथा जो है सर्वांग उपासना है इस कथा को कहते रहते हैं सुनते रहते हैं तो पूरी उपासना होती रहती है और जो उपासना का फल है वो इससे प्राप्त हो जाता है तो उनके लिए तो इस कथा के समान प्रिय कुछ है ही नहीं रघुवल कृपा यथाम कहते हैं कि जैसे की हमारी बुद्धि थी यथामति जैसी बुद्धि थी वैसे ही गाया यही बात काभूषण ने कही यही बात भगवान शंकर जी ने कही यही बात फिर याग्ञ कह देते हैं कि रघुपति कृपा का आवाज जैसे भगवान हमारी ऐसी बुद्धि थी वैसे हमने भगवान की कृपा से कथा को गाया और मैं ये पावन चरित्र सुहावा मैंने ये पवित्र सुंदर चरित्र मैंने वैसे गा करके तुमको सुना दिया मैंने जैसे भरद्वाज जी ने जैसे पूछा था वैसे याग्ञ बल की सब कथा उनको सुना दी अब कहते हैं यही कलकानून साधन दूजा और जो जग जब पूजा अब ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से तुलसीदास जी की कथा शुरू हो गई यादव ने संक्षेप में समापन कर दिया तुलसीदास जी कहते हैं कि यही कलकानून साधन दूजा इस कलकाल में कोई और दूसरा साधन नहीं है कलयुग कलयुग में तो चारों तरफ जहां पर विरोधी वातावरण है जहाँ पर के संसारी भोग प्रवृत्ति लोगों की सब जगह छाई हुई है उनके बीच में भगवान की कथा और भक्ति ये सब प्राप्त करना बहुत मुश्किल है ज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है वहां पर देखते भी है लोग अगर कहीं कोई गीता पढ़ने जा रहा हो गीता की पुस्तक ले जा रहा हो और देखने के जा रहे हैं सत्संग में गीता पढ़ने तो चिल करवा की तरफ चार तरफ से टूट पड़े कहें के तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई कहाँ जा रहे हो सब क्यों किताब दिए करते हो एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ा और वो कहे कि में लगता है कि सब लोग बोल रहे हैं इस प्रकार से तो यही सही कहते होंगे हमसे कोई गलती हो रही है जो गीता पढ़ने ऐसे वातावरण भला कोई गीता पढ़े रामायण पढ़े कैसे संभव है कैसे अध्यात्मिक साधना करे कैसे उपासना ज्ञान करे ये तो इस काल में सब मूल्यहीन सिद्ध कर दिए गए बिल्कुल व्यर्थ समय नष्ट करने की बात है जीवन को बस इतना ही है कि कथा के नाम पर इस कथा को सुन लो कहते हो रहे हैं हमको ज्ञानयान की बातें थोड़े कर रहे है हम तो एक कहानी सुन रहे हैं हम तो एक कहानी सुना रहे हैं लोगों को है, समझाने के लिए न कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं कहानी क्या है योग कठिन सब है और दूसरे बस समाज भी इस कल काल के वातावरण में कोई करने भी नहीं देता <laughs> योग साधना है यज्ञ करना है तो इनमें तो सुनना योग साधना में व्यक्ति की शारीरिक सामर्थ्य चाहिए और यज्ञ करने में आर्थिक सा, सामर्थ्य चाहिए तब हो और कई काल में ये सब सामर्थ होती नहीं तो कर नहीं सकता कोई और फिर उनमें श्रद्धा होनी चाहिए भी नहीं होती व्यक्ति को और जप तप व्रत पूजा ये जप है तप है व्रत पूजा इत्यादि और भी साधन है इन सब साधनों के स्थान पर एक साधन ये है भगवान की कथा बार बार सुनो बार बार कहो सुनते रहो इसको राम ही सुमये गाय राम ही बस इसलिए संक्षेप में बात ये कि भगवान राम का ही स्मरण करो भगवान राम का राम ही राम का स्मरण करो और संतत सुनिए राम गुरुग्राम और भगवान की कथा हमेशा सुनते रहो जिसमें कि भगवान के चरित्रों की गाथा हो कि भगवान ने कैसे चरित्र किए उनके चरित्रों को निरंतर सुनते रहो ऐसे भगवान तो कहते है जासु पति पावन बढ़ भगवान का सबसे बड़ा बान यही है पतित पावन है भगवान जो पतित है उनको पवित्र करने वाले हैं संसार में जितने भी क्लेश में पड़कर इसमें में पढ़कर के कलिकाल पढ़कर के जिन्होंने अपने मन को कलशित कर लिया है विकृत कर लिया है उनको सबको पवित्र करने वाली कथा है भगवान तो की कथा भगवान बड़े पवित्र है पवित्र करने वाले हैं तो गाँव ही कभी पुराना कभी लोग संत लोग लोग संत प्राण सभी लोग कुटिलता का, कर का क्या है कि मैंने उसका जो मुख्य उद्देश्य वो ध्यान में न रख करके लौकिक उद्देश्य से ये सारा करना चाहिए कुटिलता बन जाती है इसलिए लौकिक उद्देश्य कोई न रखो पारमार्थिक उद्देश्य रखो इससे कि अपने अंदर चित्र शुद्ध हो दुख दूर हो शांति विश्राम मिले इस भावना से इनका सबका भजन करते रहो तो ताई भजी मन तनि कुटलाई और राम भजे गति कहीं नहीं पाई यहा मन जो है ये तुलसीदास का संबोधन है संबोधन जैसे हे उमा हे गरुड़ जैसे तुलसीदास जी क्या कहते हैं हे मन ताई भजी मन हे मन जी कुटलाई उस कुटिलता को छोड़ करके तुम भगवान का भजन करो ये तुलसीदास के श्रोता कौन है तुलसीदास के श्रोता सब दुनिया भर हो तो हो लेकिन मुख्य श्रोता तुलसीदास जी का जो है वो उद्गम मन है तुलसीदास जी मानो ये सुनाना चाहते है कि वास्तव में ये जो है अपने अपने मन को समझाओ सारी कथा अपने मन को सुनाओ अपने मन से कहते रहो कि देखो क्यों पद्रव करते शांत रहो क्यों प्रपंच में पड़ते हो अपने आप को बुद्धि से तादात में रखो और मन को समझाते रहो अपने मन को समझाते रहो अपने आप अपने मन में बोलते रहो कि क्यों दुनिया के जाल में पड़ते हो क्यों सारे प्रपंचों में पड़ते हो शांत रहो परमात्मा के स्मरण करो भगवान का नाम देखो समय क्यों नष्ट करते रहो क्यों वर्ष बातें में पढ़ते हो ऐसे अपने मन को समझाते रहो जैसे तुलसीदास जी ने समझाया तुलसीदास जी बहुत समझा ले गए अपने मन को और तुलसीदास जी से मन मान भी गया उनको समझ करके समझ करके लोग अपने मन को समझाते भी रहे तो मन नहीं मानता तुम तो कुतर करता है अपने आप से ही तुम कहते जरूर ऐसा लेकिन हम तुम्हारी बात से जल्दी थोड़ी मान नहीं अपने मन अपने से कुतर करता है। वही विरोधी होता है संसार में अब देखो जैसे जैसे मन को देखो तो इसी को देख करके तो शास्त्रकारों ने कहा कि सबसे बड़ा शत्रु अपने मन मन को जीतने से सारे विश्व को जीत लिया मन से हार गए तो हार गए सबसे हार गया था अगर आपने अपने मन को समझा लिया तो सारी दुनिया को समझा लिया अपने मन को नहीं समझा पाए तो भरत नियम किसे समझा पाओगे बस ये मन इसलिए जो है इसको देखो अपने विचार करो मन के बन करके कैसा कैसा मन है राम भजे गति कहीं नहीं पाई मैंने सबको कही नहीं पाई कि मन सभी को भगवान को नाम जप करते करते भगवान की कथा सुनते सुनते सब प्राप्त हो जाती गति प्राप्त करने के माने ये व्यक्ति को संसार सागर में पा ये दुर्गति है उसकी सदगति प्राप्त हो जाने के माने ये संसार सागर से छूट गया और चित्त निर्मल शांत होकर के विश्राम पा गया चित्र का भटकना इधर उधर दूर हो गया विद्रोह चित्त में होता रहता है उठक पटक मन में वो चलती रहती वो सब शांत हो गई, तो ये परम गति है ये। तो कहते हैं ये स्थिति है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है भजन करते रहते हैं, समर करते रहते हैं। उनकी कथागत तो धीरे धीरे होता है इस तो फिर कहते हैं पाई न कही गति पति पावन पहले का राम भज गति के, के नहीं पाई तो पाई न कही वही रिपीट कर दिया ऐसे करके अन्य जगह भी देखा रामचैत मानस में जगह जगह इसी प्रकार जा चौपाई जब इस प्रकार ये आती है ये छंद आते हैं चौपाई के बाद तब इसी प्रकार इस चौपाई के बाद में रिपीट करते हैं मैंने इस बात को याद करते हैं तुलसीदास की जैसे ये चौपाइया क्या है ये मानसरोवर के पत्ते हैं पुराइन कहते हैं पत्ते कहते हैं और पत्तों में से फिर पहले तो पत्ते निकलते हैं कमल के और पानी को बछा जाते हैं सभी छाए रहते हैं फिर पत्तों के बीच में एक कली निकलती है एक नोकदार फिर उसमें से एक पत्ती से निकलती फिर पत्ती उसमें नहीं निकलती फूल निकलता होता है, तो ये इन पत्तियों के बीच में राम भजे गति नहीं पाई ये उस फूल की कली है और फिर वो जब बनी हुई तो फिर कमल बन गया फूल बन गया जब फूल बन गया तो ये छंद बन गया कि तो पाई न कही गति पति पावन देखो उसी का संबंध जोड़ गया इस प्रकार तो पाई न के गति पति पावन राम भज सुन अब शुभ सठ किसे बोल रहे हे मन मन को ही मना रहे रे मन रे सठ अपने मन को सट दे सारी सठता तो अपने मन की है लोग बात अपने मन की सटता को देखते नहीं दुनिया की सटता को देखते हैं अरे वो बड़ा सठ है अरे वो बड़ा है अरे वो बड़ा खराब उस बड़ा उसको सब करेंगे लेकिन अपने मन की सटता नहीं सुनना अपना मन कितना सठ तुलसीदास जी को देख गया तो उसको समझा बुझा कर के ठीक रास्ते पर लाते हैं अब अपने मन से लड़े तो काम चलेगा नहीं समझाना ही पड़ेगा उसे बार बार आग्रह करना पड़ेगा तो अपने मन को उसको झड़की देने के लिए के रे सठ मन राम भाई भगवान का भजन करो पाई न कही गति पते पाओ राम भाई बताओ भगवान का भजन करने सदगत किसको नहीं प्राप्त हुई तो उसी भगवान का भजन करो रे सतम उसी का भजन करो गणिका अजामिली अजाधल उदाहरण है शास्त्रों में, में देखो इतने उदाहरण बता दिए पांच उदाहरण तो यही बता दिए भागवत इत्यादम की सबकी कथाएं विस्तार से आती है गणिका की भी कथा आती है आजामिल की भी कथा आती है व्याध माल्मीकि रामायण में एक व्याद की कथा आती है व्याध की कथा आती है एक बार व्याध गया, गया <k théme> सर्दी के दिनों में शिकार खेलने के लिए तो कहीं शिकार मिला नहीं तो सर्दी में बैठा हुआ सर्दी में शिकुड़ रहा था तो कैसे करे, करे तो ऊपर बैठा हुआ एक कबूतर बैठा हुआ था उस कबूतर ने कहा कि ये तो बेचारा बड़ा सर्दी में मरा जा रहा है जानता था कि ब्याज पक्षियों को मारने वाला है लेकिन कबूतर ने कहा कि इसका कुछ उपकार करना चाहिए तो कुछ के इनके इकट्ठे करके बीन बांध करके लाया और कहीं से आग जलती हुई का एक दिन का उठाकर उसमें लगाया तो आग जला दी तो जब आग जल गई तो उसने देखा ब्याज नहीं कह ये तो बड़ा कबूतर ने हमारे लिए आग जला दी इसको तो उसने कबूतर ने तापा लेकिन आग बुझने लगी तो कबूतर ने कहा कि ये जो है आग बुझी जा रही है और ये ब्याज तो बड़ा भूखा है इस बेचारे को भूखे ब्याग की कैसी भूख मिटे इसकी तो उसने कबूतरी से कहा कि इसको जो है ये कुछ भोजन मिलना चाहिए तो भोजन इसको क्या दे तो कहा हम ही इसमें कूदे पड़ते हैं जब भून जाएंगे तो ये खा लेगा तो कबूतर कूद पड़ा पा उसमें आग में और आग में जल गया जलने लगा कबूतर के पंखे के जल गए सर पक गया तो ब्याजने का अवाब है ये तो हमारा भोजन भी मिल गया तो उसने ब्याज में कबूतर खा लिया कबूतर खाने लगा तो कबूतरी के सोचने लगी कि जब ये कबूतर ही मर गया हमारी तो हमारी जिंदा रहने से क्या फायदा पड़ी आग में भी मर तो भी खा गया इस प्रकार से कबूतर कबूतरी को जब उसने देखा ब्याज में कि इन लोगों ने हमारी क्षुदा को मिटाने के लिए सीट को मिटाने के लिए अपना प्राण दे दिए तो फिर उसके कबूतर को ऐसे शुद्ध पवित्र परोपकारी कबूतर का अन्न जब पेट में गया तब उसकी बुद्धि व्याद की बुद्धि बदल गई और उसने व्याध का काम करना बंद कर दिया पक्षियों को मारना शिकार खेलना बंद कर दिया तो इस प्रकार की कथाएं जो है ये है इन कथाओं के द्वारा ये समझाते हैं कि देखो समय सुधार हो सकता है व्याज भी सुधर गया वैसे व्याध का संकेत वाल्मीकि तरफ भी है वाल्मीकि पहले ब्याध ही थे उनकी कथा भी इसी बात को सिद्ध करती है कि कैसे बाल्मीक से ऋषि मुनि कैसे बन गए तो गीद तारे इसी प्रकार से के बन उसकी कथा गजाद की कथा कि मैंने जो भागवत में कथा आती है जो गज और ग्राह फिर गज ने भगवान का स्मरण किया नाम लिया उन्हीं के शरण में गया तो भगवान आए और ग्रह को मार करके उसका उद्धार किया तो ये सब कथाएं इस बात की सूचना देती हैं, बताती हैं कि देखो अंत में भगवान की शरण में जाने से सबका उद्धार होता है सबको सदगत प्राप्त होती है जब ऐसे ऐसे गणिका इत्यादि का उद्धार हो सकता है अजामिल जैसे अंकारी को भी उद्धार हो सकता है तब कोई इतनी तो नहीं न आता कि हम उसे भी गए हैं अपना तो उद्धार हो ही सकता है इसलिए मन को कहते हैं कि देखो तुम अपना उद्धार तो कर ही सकते हो जब इन लोगों को सामने रखो उदाहरण तो कुछ तुम्हें उत्साह चाहिए विश्वास आना चाहिए और अपना उद्धार करना चाहिए कहते हैं आधीर जमन की रात जे ये अनेक प्रकार की कोई जातिया हैं जिनमें के असंस्कृत जातिया हैं जिनमें कोई धर्म की शिक्षा जहाँ नहीं अध्यात्म की कोई शिक्षा नहीं ऐसे लोगों को भी कदाचित धर्म के अध्यात्मिक शिक्षा मिल जाती तो उनका भी उद्धार हो जाता है जैसे आधीर है आधीर आधीर जाति ऐसी यमन ये, ये भी एक जाति किरात भी एक जाति खस स्वपच ये भी जातिया है तो। ये विभिन्न स्थानों में बन में रहने वाली ये जातिया है जगह जगह इनके आते हैं चरित्रों का वर्णन इनका कि सबके सब जंगली लोग हैं और असभ्य हैं असंस्कृत हैं इनका कोई ना उनका धर्म है ना इनका संप्रदाय है न कोई इनको ज्ञान है न कोई इनकी शिक्षा है इस प्रकार की ये सब के सब हैं उनमें इनका सबका नाम आता ही सब अति यदि रूप ये कहते हैं ये तो बड़े ही पाप रूप है माने इनको तो पाप और पाप पर पुण्य का कुछ ज्ञानी नहीं है उनका विवेक ही नहीं है उनको तो बस इसके न विवेक होने के कारण से बस वो पाप में स्वभावता प्रकृत्या पाप ही कर्म करते रहते हैं वही का जीवन अगर रुकिए कही नाम बारक ते पावन हो कहते हुए भी अगर भगवान का नाम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं ऐसे जो भगवान राम है राम नमामि ऐसे भगवान राम को हम नमन करते हैं। भगवान नाम की बड़ी महिमा भगवान का नाम एक बार भी लेने से व्यक्तियों के इस प्रकार के पाप दूर होते है एक बार एक बार की भी बड़ी महिमा है रुको कबीरदास के संबंध में कथा आती है इस प्रकार की कबीरदास जो है वो हो भगवान का नाम वो भी लेते थे वो तो कबीरदास के इतने कबीर महान है कैसे हो गए भगवान के नाम ही बल पर हो गए वो भी उनके पास जो वो सवेरे के समय लोग बाग बीमार लोग आते थे कहते थे आप तो संत हो सिद्ध पुरुष हो फूंक मार दो तो जो बीमार लोग आते थे उनको मार देते थे तो भगवान राम का नाम लिया हम क्या ठीक करने वाले ठीक करने वाले तो भगवान राम है भगवान राम का नाम दिया फूक दिया और लोग ठीक हो गया ऐसे रोग ठीक करके लोग चले जाते तो वो बहुत से रोग ठीक एक बार कबीरदास जाने लगे बाहर तो लोगों ने कहा आप तो चले जाओगे बाहर फिर हम लोगों को कौन इलाज करेगा कैसे रोग दूर होंगे तो कबीर ने कहा कि जमाल हमारा लड़का जो है उसे हम कह देंगे कमाल से वो कमाल कुटुंब को फूक मार देगा कमाल से कह गए कि देखो जैसे हम फूक मारते हैं तैसे फूक मार देना तो, तो आप कैसे फूक मारते है? राम नाम लेना फूक मार देना तो उसने जो सोच कबीर जमाल कमाल ने भी ऐसे ही किया वो तो जब लोग आए रोगी तो कमाल ने उनको फूक मार दी राम का नाम दिया फूक मार दी और वो ठीक है नहीं हुआ उनका बीमार के बीमार बने रहे जब लौट करके आए कबीरदास ने शिकायत की कहा कि उसने फूक मारी उसे तो नहीं हुए कबीरदास तो तुम्हारा लड़का चाहे भले ही तो कमीरदास ने उसने पूछा कि तुमने कैसे फूक मारी भगवान का नाम नहीं लिया कि खूब भगवान का नाम दिया एक बार क्या न दस बार भगवान का नाम दिया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम फूक वैसे फूक मार दिया अच्छा तुमने इतने बार नाम क्यों लिया सवाल वहां था इतने बार नाम क्यों लिया हम तो एक बार नाम ले देते फूक मार देते तुमको राम नाम पर विश्वास नहीं इसलिए तुमने सैकड़ों बार नाम दिया तथों मार को माने अगर विश्वास हो तो एक बार का नाम हजार बार नाम से ज्यादा बार शक्तिशाली है लेकिन नाम के पीछे बल होना चाहिए विश्वास का कितना विश्वास है उतनी ही विश्वास के साथ निकला हुआ राम के नाम में बल है उसके भीतर राम नाम के भीतर जो मोटिव फोर्स है अंतर शक्ति जो उसमें है वो विश्वास है बार एक बारक बार नाम लेने से कहते हैं कई नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामित वे पवित्र हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं भगवान का नाम लेकर रघुवंश भूषण चरित नर कहीं सुन ही कहते भगवान रघुवंश भूषण है रघुवंश के भूषण भगवान श्री राम जी के चरित्र हैं नर कहीं सुन नहीं जी का जो लोग इसको कहेंगे सुनेंगे गाएंगे उनको क्या होगा कलिल मनोमल धोई बिनु राम धाम से उनके कलियुक्त के सब कलिमल दूर हो जाएंगे, काम क्रोध शांत हो जाएंगे धोये और बिनुश्रम बिना परिश्रम के ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और राम धाम से धा परम धाम परमात्मा के जो भगवान का धाम है उसी को प्राप्त करने के परम पद उनको प्राप्त हो जाएगा सारे जंजाल दुनिया के सबसे सबसे छुटकारा हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी ये वैसी चौपाई जैसे प्रारंभ की नहीं सुनाते हैं बार बार हूँ राम जे, जे ही सुमरिये जैसे जय ये कथा कथा ही समेता कही सुनिय सचेता रामचरण अनुरागी कलिमले रहित सुमंगल भागी वही अनुवाद उसी प्रकार का है वो बालकांड प्रारंभ में कहा था और ये उत्तरकांड के अंत में कथा समापन हो रही तब कह रहे हैं उसी बात को आगे पीछे दोनों तरफ कह करके संकुट करते हैं माने जो कथा की महिमा प्रारंभ में सुनाई थी वही कथा महिला सुनाते हैं राम नाम की महिमा जो पहले सुनाई थी वही राम नाम की महिमा बाद में सुनाते हैं सत्संग की महिमा पहले सुनाई थी वही सत्संग की महिमा बाद में सुनाते हैं इस प्रकार दोनों तरफ आगे पीछे बोल करके उसको संपुद कर दिया इस प्रकार कथा हो गया संतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उधरे दारूण अविद्या पंच जनदिकारे रघुवर हरे अब कहते हैं कि इसमें जो है सात पांच चौपाइया इसकी जो है लेकर के जो व्यक्ति अपने हृदय में धारण करे उधरों को याद रखे और उन्ही का पालन करे उन्हीं के अनुसार चले ये सतपंच चौपाई के पीछे जो है बहुत विस्तार है। माने तमाम तरह तरह की गणनाएं हैं इसमें कोई कहता सतपंच के माने सात और पांच के माने एक सौ पांच चौपाइया इसमें जहाँ से ये संबाद जहां चला और का गौड़ के जहाँ प्रश्न हुए वहां से लेकर के अंत तक की जो चौपाइया चौपाइया चौपाइया जितती है जो ऊपर वाली जो चौपाई राम राम भगे गति कही नई पाई वाली जो चौपाइया इस प्रकार की है यहाँ तक की जो चौपाइया आप जिनो तो 105 105 पांच एक सौ पांच मिलेंगी कहते बस ये 105 सौ जो है जो याद कर ले इनको इनमें सारी सार की बातें कह दी गई अंत में तो बस फिर उसको वो सब गति प्राप्त हो जाएगी कोई सरपंच के माने ये कहता है कि पांच और उसके आगे सौ की संख्या लिखो तो पांच हजार एक सौ इस रामचरित मानस में पांच हजार एक, एक सब गणना करके टोटल लगा करके अपने बताइए तो सब पूरी चौक पूरी रामायण की गरमा बता दी सतपंच चौपाई में तो ऐसे तरह तरह के अर्थ लगाते हैं अर्थ वैसे साधारण अर्थ जो है सात पांच चौपाइयों को माने थोड़ी सी भी दी हां? दस पांच जैसे बोलते हैं सात पांच बोलते हैं। इस प्रकार से जैसे इसके गीता की जो है जहाँ महात्म गीता का वहाँ पे कहता कहा जाता है की संपूर्ण गीता न पढ़े एक ही श्लोक पढ़े तो उसका ये फल है आधा ही श्लोक पढ़े तो उसका ये फल है तो उसके माने ये कि थोड़ा पढ़ने की बात कही जाती है तो कहते सब पढ़े तो सब पढ़े सुने सब सुने ना सुने तो कम से कम थोड़ी सी चौपाइयों को भी अगर याद कर ले एक ही चौपाई याद कर ले पढ़े तो बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ दुर दुर कछमाही तो फिर और क्या उसमें पढ़े नारामायण बाकी कुछ हो गया तो करके सात पांच चौपाइया बीच बीच में ढूंढ प्रकार की और उनको याद करके और चित्र में धारण करें वैसे करें जीवन उसी प्रकार बना ले वैसे चलने लगे तो कहते ऐसे करने में क्या होगा ये चौपाई मनोहर जान ये तो बड़ी अच्छी चौपाइयाँ है ये चौपाइया जिसको अच्छी लगे वो अपने याद कर ले उनको उसी अनुसार जीवन जी तो जो नर उड़ धरे उड़ धरने के मैंने याद करने मात्र नहीं है जैसे कहते देखो इस बात हमारी बात को तो हृदय से गाठ लगा लो माने ये क्या आदमी ऐसे नहीं कि उसको बेकार बांध के डाल दो ध्यान न दो ऐसे नहीं है उस पर ध्यान दो और वैसे आचरण करो उसी के अंदर अनुसार जीवन मना तो जो नरो तो दारुण अविद्या पंच पंचजनित विकार से रुवर रहे तो भगवान जो है उसके सारे विकार उसको दूर कर देंगे कौन तो से दारूण अविद्या पंचजनित विकार जितने मानसिक विकार हैं वो अविद्या से उत्पन्न होते हैं और विद्या कैसी अविद्या है पंच अविद्या अविद्या के पांच अंगे हैं इसलिए पंचविधा अविद्या या पंच अंग वाली अविद्या कहलाती है अविद्या में अविद्या के ये हैं कहीं तम शब्द आता है कहीं मोह शब्द आता है कहीं संदेह आता है कहीं भ्रम आता है कहीं तमिश्रा आता है ये सब इसी के इसके अविद्या के ही पांच अंग या पांच रूप हैं। इससे अविद्या से उत्पन्न होने वाले जितने विकार हैं वो सब विकार कर भगवान दूर कर देते हैं तम है मोह है तमिश्रा है और संशय है संदेह ये ये कहते हैं कि दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर प्रीत जो भगवान तो ऐसे है की जो वह सुंदर है सुजान है कृपा निधान है और अनाथों के ऊपर प्रीत करने वाले ये भगवान की महिमा है भगवान वैसे ही उनका रूप बड़ा ही सुंदर और वैसे ज्ञान निधान सुजन मन भगवान बड़े ज्ञान निधान भी हैं सर्वज्ञ हैं सब जानने वाले हैं और कृपा निधान भी हैं माने कृपा करने वाले हैं भगवान अगर है जानते सब कुछ हो लेकिन कृपा न करे तो फिर भक्तों का हित कैसे हो तो कृपा निधान भी है और अनाथ कर करके जो अनाथ है उनके ऊपर उनकी, उनकी विशेष प्रीति है जो अपने आप को सनाथ मानते हरे हम तो सब कर लेंगे ऐसा समझने वाले व्यक्ति जो है तू अपने आप को सनाथ मानते जो सनात मानते हैं भगवान कहते थी तुम सनात हो तो तुम तो अपना आप अपना इंतजाम करो जब कोई कहे